मुक्ति दृष्ट उपष्ट्रहण सोमी मृषा साोहालक्ष्ययमयो मुक्तिरात्मो नान्य हम नमाशी ओ पूर्णानंदमयी प्रणित नमजा कंद नमां ओम एक सत्य है और अनेकता माया है एक ही वस्तु जब अनेक रूप में भागने लगती है तो उस अनेकत्व और प्रतीति को माया सत्य तत्व और विविधता माया है चेतन तत्व है जड़ता माया आनंद है आनंद तत्व है दुख माया है संबंध आत्मा सत्य है और संबंध माया है, है। नित्य सत्य है अनित्य माया है सत्यम ज्ञानम धनम सत्र ब्रह्म सत्य है तो माया उसकी शक्ति है श्वेता तो को उपनिषद में शक्ति का वर्णन ऐसे आया से शक्ति विविधवन जरूरत है जिसकी शक्ति बहुत बड़ी है परंतु वो विविध है विविध है माने अनेक है। तरह तरह की है तो तरह तरह की होने से भिन्न भिन्न प्रकार की होने से एक स्त्री कभी कुमारी कन्या देखे, कभी विवादिता ज्योति दिखते है कभी माता देखे, कभी विधवा देखे, कभी वृद्धा देखे, तो समझना पड़ता है कि इसके की इसके मेकअप की विशेषता है वो ऐसे कपड़े बना देती है ऐसे श्रृंगार कर देती है ऐसा रूप धारक कर लेती है ये जो विने स्टार होते हैं ना वो सब तरह का अभिनय करते तो वो अभिनय क्या है तो वो स्त्री एक है परंतु अभिनय जो है वो माया है कभी बेटी है तो कभी बहन है तो कभी प्रेरती है तो कभी विवाहिता है, है कभी सधवा है कभी विधवा है कभी काला बाल सिर पर जोड़ लेती है कभी सफेद बाल सिर पर जोड़ लेती है कभी दांत निकाल के रख देती है कभी दांत जोड़ लेती है तो ये सब क्या है इसी का नाम माया है माया महाठगिनी हम जा रहे ये माया ठगिनी है जो तो नाना रूप धारण करके सामने आती है। ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी वह बैठी विष्णु के घर विष्णुवानी ये ब्रह्मा के घर यही ब्रह्मानी होकर बैठी विष्णु के घर में यही वैश्वाली धन के बैठी शिव के घर में यही उत्तराणी धन बैठी ब्रह्म अकेला है उसमें ये विविध शक्ति का रूप धारण करके रमैया की दुल्हिन लूटा बजार ये रमैया की जो दुल्हीन है इसने सारे बाजार को लूट लिया ऐसे ऐसे रूप दिखाए ऐसे ऐसे नाम पकड़े बैठिया किया सिंगार है बैठी बीच बाजार बैठी बीच बाजार नजारा सब सौ मारे दे खत्म का नाम खत्म तो करते ना, ना। जिसका नाम है माया तो क्योंकि ये विविध रूप धारण करती है ब्रह्म तो अपना रूप कभी बदलते ही नहीं है और वो सब जगह एक है वो सत्य है वो चेतन है वो तो नाम बदलने से बदलता नहीं वो रूप बदलने से बदलता नहीं ये वैविध्य क्या है तो माया है पराक तत्पर विजते में स्वाभाविक ही ज्ञान अलग ये जो नाना प्रकार का ज्ञान दिखता है ये घटक ज्ञान ये पटक ज्ञान मटक ज्ञान ज्ञान अलग अलग नहीं होता मछ अलग अलग होता है देश कुश्ती अलग अलग होती है और उनको प्रकाशित करने वाली रोशनी अलग अलग नहीं है बल अलग अलग देते हैं हाथी का बल अलग चेटी का बल अलग ऊंट का बल अलग ऐसे का बल अलग हाथी का बल अलग घोड़े का बल अलग गधे का बल अलग परंतु देखो उसमें ब्रह्म क्या है घोड़ा सत्य है हाथी सत्य है ऊंट सत्य है गधा सत्य है तो गधा, अलग -अलग है? तो गधा ऊप घोड़ा हाथी बड़े अलग अलग हों पर उनमें जो सत्य है वो एक है घटन बटस्तन घट सत्य है मत सत्य नाम रूप अलग अलग होने पर भी उनकी क्रिया अलग अलग होने पर भी उनका बल अलग अलग होने पर भी उनका नाम रूप अलग होने पर भी उनके अलग अलग अलग अलग म, अलग नाम अलग नाम अलग अलग, अलग, अलग ये लग धातु है और लगत हिस्ट बनता है लग्नम बनता है है ना ये अस्प्रत्यय होने पर अलग शब्द बन जाता है अलग एक दूसरे से लगते नहीं है वो मिलते नहीं अलग अलग माने एक दूसरे से मिलते नहीं है खड़ा घोड़ा गधे से नहीं मिलता गधा उन से नहीं मिलता ऊसी से नहीं मिलता ये अलग न अलग न पृथक पृथक है परंतु सब एक ऐसी वस्तु है जो घड़ा में भी है कपड़ा में भी है घोड़ा में भी है हाथी में भी है गधा में भी है में भी है उसका नाम सत्य है सत्य सप में है जीवन में जिसको हम लोग जीवन कहते हैं उसमें भी है और जिसको हम मरण कहते हैं उसमें भी है जब दुनिया आती है जागृत में स्वप्न में सब भी है जागृत अलग है स्वप्न अलग है उसके विषय अलग अलग है और नींद में गाढ़ी नींद में जब ये नहीं मालूम पड़ते हैं तब भी है सत्य वो है जो अमित अबाधित है विविधा ब्राह्मण सत्य ही बाया मृत स्वतः में शक्ति तो विविध प्रकार की है परंतु वैविध्य ही स्वास्थ्य का प्रयोजन है विविध होने के कारण ही वो बच्चा तो है, है ये वेदांशियों ने एक अद्भुत एक विचित्र एक खनौटी देख सकता है दुनियादार लोग कहते हैं कि भी ये बस्तु बीतती है किस लिए सकती है जगत सत्या दृश्य जगत सत्य है क्योंकि दृश्य है देखने में आता है वेदांती लोग कहते हैं जगत मित दृश्य प्राप्त ये जगत मित्र है क्यों वो दीक्षा है ये खनिह आजाद सत्य है तीन काल में सकते हैं, साए बाए बीप में सत्य है पहले पीछे वर्तमान में सकते हैं, खट तट मठ में सकते हैं, और ब्रह्म सत्य और जो दृश्य है भ्रष्टा सत्य है और दृश्य बोले में क्या है क्यों कबो प्रापेक्ष है आप कोई स्वरूप रूप रहे तो आंख शक्ति की रूप सकता रूप न हो तो आंख बेकार आंख न हो तो रूप बेकार ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं इनका भान बिल्कुल द्वंद्वात्मक है ये रसियन शब्द हैं रसियन भौतिक शब्द है पति है।, है।, है।, है तब पत्नी होगी ना और पत्नी है तब पति होगा और पति भी पति नहीं है तो पत्नी पत्नी किसकी और पत्नी नहीं है तो पति पति किसका तब क्या है बोरे मनुष्य है स्त्री रूप में भी मनुष्य है पुरुष के रूप में भी मनुष्य है और पेक्ष है ना दोनों पति पत्नी तो सभी होंगे ना बेटा है सब है माँ है तो बेटा है बिना माँ का बेटा नहीं होता बिना बेटे की माँ नहीं होती और जब मातृत्व और पुत्रत्व तो दोनों की कल्पना छोड़ने तो मनुष्यत्व है जब मनुष्य कैसा है तो वो भी सापेक्ष है एक पशु है तब एक मनुष्य है एक मनुष्य है तब एक पशु है और जब मनुष्य के शरीर को और पशु के शरीर को बाधित करके देखें तो पशु में भी जीव है और मनुष्य में भी जीव है न मनुष्य है न पशु है जीव है तो एक एक प्राण को एक एक अंतकरण को लेकर के बैठा है तो जीव है और प्राण को अंतकरण को छोड़ करके देखें तो उसको आत्मा बोलेंगे एक आत्मा है और तो असल में ये एक जो है पराकाष्ठा का एक जिसके परे कुछ नहीं होता वो एक अद्वितीय उसका नाम सत्य है ब्रह्म है तो ये अनेकता क्या है बोले ये अनेकता माया है ये अनेकता माया है ये चढ़ता माया है ये दुख माया है ये विविधता माया है इसमें यह घटिया और ये बढ़िया लोग तो जीव से बढ़िया होता है सबसे बढ़िया भोजन कौन सा होता है जो अपने जीव को अच्छा दे सबसे बढ़िया सुंदर रूप किसका है जो अपनी आपको अच्छा लगे उत्तम गंध कौन सी है? गुलाब की है कि की, की है कि की, की है कि कमल की है सबसे उत्तम गंध कौन थी बोले जो, जो अपने नाक को आनंद देने वाली हो है? ये उत्समता जो है वो अपनी अपनी इंद्रियों की अपेक्षा से है वो और सबसे बढ़िया बेस्ट तो जिन दिनों जहां लोग फैशन चल जाए हैं? आपका तो हमको तो मालूम नहीं हमने पहले सुना था कहीं की पेरिस में सवेरे एक फैशन चालू होता है और लोग कपड़ा पिलाना प्रारंभ करते हैं पहनना शुरू करते हैं फटाफट फटाफट तीसरे बाहर अखबार में खबर थप जाती है ये नया फैशन आया है और अब वो महाराज पहले का सवेरे का बनवाया हुआ सपना शाम को काम न दे तो रखो बचत इसी का नाम है माया बंधन करना हो जल्दी जल्दी नहाना हो तो धोती अच्छी रहेगी और ऑफिस में काम करना हो फैक्ट्री में जाना हो तो कहीं बंदी बकर पिक न दे है इसके लिए वो जो घुटने तक पहनते हैं ना कुछ नाम होता है उनका तो कमाने तो उसको नहीं पकड़ पाती है तो ऑफिस में काम करने के लिए घुटने से खूप महाराज कुछ को तो साथ पहनने के लिए तो महाराज पहले मुसलमान लोग पहनते थे उनको पांव में डालने के लिए एक दूसरी चीज लगानी पड़ती थी उसके ऊपर से खिसकाते थे अगर पाँव ही पर से उसको खिसकावे हमको मालूम है हम तो ये, नहीं ये बात है ना अगर उसको पाँव पर से खिसकावे तो रोवा टूट जाए शरीर चिल जाए तो उसके लिए पहले पाँव में एक चीज पहले लगा के सब उसको खींचते थे महाराज वही सुंदर था अब हमको मालूम नहीं है क्या बात है हमने बचपन में जो पढ़ा था सुना था उसमें तीन में पाँव छोटा करने के रिवाज थी हो वहाँ बड़े पाँव अच्छे नहीं माने जाते थे तो बच्चे के पाँव में लोहे का जूता पहना देते, हाँ। बच्चा तो बढ़ता था परंतु पाँव नहीं बढ़ने पाता था हमने पुराने सिंधियों को देखा था उनके नाच में जो खेद और बहुत भारी नस्त पहनते और नस्त में हीरा मोटी लाल सब पहनते थे वजनदारोने सोने का वजन तो होता ही था तो, तो नाक को छेद के निकल जाए महाराज तो उससे तो एक काला सूप बांधते थे आ, काला सूप बांधते और वो आंख नाक के बीच में से ले जाते थे कि जिससे वो नख जो है ना नाक को छेद न थे वो एक वो भी एक एक समय में पैसन था हाँ कि लड़कियों को बीच में तो उन्होंने नाक खेडवाना ही बंद कर दिया था लेकिन फिर ना छिड़वाकने का फैशन करेगा <laughs> कान छिड़वा के सुंदर बनना हो महाराज इस समय तो मारवाड़ में देखा इतना वजनदार कान में पहनते हैं और पहनते थे <laughs> कि उससे कान का छेद लटक के गले पर आ जाता था ना बड़ा बड़ा खेद तो सुंदर क्या होता है महाराज परिमाण मन में बैठा दिया जाए कि ये सुंदरता था ये मैंने मूछ का जमाना भी देखा था वो बड़ी बड़ी गर्द था मूछ का जमाना था फिर टमाटर का जमाना देखा फिर वो मक्की मूछ का जमाना देखा गर्दन गर्दन पैसा क्या सुंदर क्या होता है ये नाई बाल बनाते हैं ना सीसा लेके बैठे हो तो कभी एक और की मूछ बना देते हैं और देखो कैसा बढ़िया लगता है एक और मूछ है एक और मैं <laughs> कभी दोनों ओर की बना देते हैं बीच में थोड़ी थोड़ी छोड़ देता है है नब मजा देखने को आ जाता है बाल बनवाते समय तो, तो ये फैशन क्या है कपड़े की बनावट है ना देखिए पहले जो लोग लाल कीला पसंद करते थे बड़े-बड़े पगड़े महाराज ज्योति जी के बाद का एक कागज चित्र होगा घर में रोक पगड़ा मराठी पंडित लोग जो है वो पगड़ा तो आ, वो बढ़ा तो ही रहता था उसे बोलना नहीं पड़ता तो ये सब क्या है ये सब समय के अनुसार बदलते हैं खान के अनुसार बदलते हैं है तो ना जाति के अनुसार बदलते हैं फैशन के अनुसार बदलते हैं तो ये बदलने वाला इसमें बदलने वाले में जो सुंदरता है वो माया है वो है। देखो हिंदी तो दक्षिण भारत में अभी पूरी तरह नहीं पहुंच सकी लेकिन इडली दोषा उत्तर भारत में पूरी तरह पहुंच गया है।, है कि नहीं आखिर तो चीज है न इसकी मांग है ये है ये संसार की जो सुंदरता है ये जो विविधता है ये माया है और ये नाना रंग बदलती रहती है नाना रूप बदलती रहती है इसमें आस्था कर बैठना कि यही ठीक है जाता है देखो हमारे ऋषि मुनि बैठे खूब बाल रखते थे जेल पर भी बाल बॉडी मूल भी बड़ी बड़ी है हम लड़के रखते हैं तो पुराने लोगों को बहुत खराब करता है और नए लोग कहते हैं बस यही तय कर देखो इसी का नाम माया है माया को तो समय इसी से जगत का व्यवहार चलता है कोई सिगरेट का व्यापार करे और उसके रोज रोज बदलने वाले ड्रेस का पता न हो कि अब मांग कितनी बढ़ेगी तो उसका माल घर में ही रखा रह जाएगा तो तो मणिपुरी तो रोज है, तो है ये भरतनाट्यम की पोशाक है कहीं कथकली की पोशाक है ये मणिपुरी की पोशाक है और नाटक ने कहा तो ये इसी का नाम माया है वो माया इसमें जो थक जाएगा जो इससे आस्था करेगा वो दुख पाएगा दुनिया बदलती है बदलती है बदलती है एक सज्जन एक स्त्री पर हो गए समझ गई कि हमारे सब मुक्त हो गए और तो उन्होंने उसका पीछा किया वो ले गई उनको दे गई अपने घर में दे गई पूछा उठने की आपका क्या अभिप्राय है अभिप्राय है कि तुम बड़ी सुंदर तो उसने कि हो उसने पूछा कि हमारा आपको हो तुम्हारा क्या सुंदर लगता है तो बोले कि काट बड़े बच्चे हैं बना रहे देवी की छत में और तुम से बांट निकल के इस पर रख दिया ले जाए तुम्हारे बाहर बहुत सुंदर है नीप से उतार के साथ वो तो सब न कर ली ये माया का खेल यही माया का खेल है और बड़े सुंदर सोच दिया और इसी का नाम माया है माया में विविधता होती है और सत्य में एक रूपता होती है एकता होती है सत्य के ब्रह्म रूप स्वात् सत्य ज्ञान मनंता ब्रह्म श्रुति ने कहा कि जो सत्य है तो ब्रह्म है जो ज्ञान है तो ब्रह्म है जो अनंत है तो ब्रह्म है जो अनंत है सो सत्य है जो अनंत है तो ज्ञान है बदलने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है माया तो है जो लेबोरेटरी में जो ज्ञान बदलता रहता है ना वो माइक ज्ञान है वो बदल जाएगा आगे बदलेगा पीछे बदल चुका है आगे बदलेगा और यहाँ के वैज्ञानिक लोग अभी जिस चीज को नया आविष्कार समझ के धारण करते हैं ना जर्मन के वैज्ञानिकों ने उसको पुराना समझ लिया है वो अभी ये तो बचकानी खोज है बचकानी हम लोग समझते हैं बड़े भारी वैज्ञानिक हैं तो बिल्कुल बटकानी जो सत्य है एक रूप है सब देश में सब काल में सब वस्तु में जातीय में विजातीय में स्वागत में जो एक रूप है जो हिन्दुस्तानी सत्य है और पाकिस्तानी सत्य नहीं है और वो सत्य ही नहीं है जो पाकिस्तानी सत्य है और हिन्दुस्तानी सत्य नहीं है वो भी सत्य नहीं है जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों में सत्य है वो सत्य है जो एशिया में अफ्रीका में यूरोप में अमेरिका में सब देश में सब सत्य है वो सत्य है जो आदि काल में मध्यकाल में अंतकाल में आ सत्य है उसका नाम सत्य है वही सत्य ब्रह्म है वो अनादि है वो अनंत है वो आत्मा है या अनाम वो, वो आत्मा है वही आत्मा है सब समस्ती दे सके दो अपना स्वरूप वही है उसी का नाम आत्मा जो छूट गया वो अपना स्वरूप नहीं है जो आगे मिलेगा वो भी अपना स्वरूप जो दूर रह रहा है वो भी अपना स्वरूप जिसके पराया हो जाने का खतरा है वो भी अपना स्वरूप जो अपना स्वरूप नहीं है वो अनित है जो अपना स्वरूप नहीं है वो जड़ है जो अपना स्वरूप नहीं है उसके साथ संबंध पराधीनता है और जो अपना स्वरूप नहीं है वो दुख है वो जन्म और मरण से दुख है वो माया का खेल है वो तो माया बदलती रहती है और ब्रह्म बदलता नहीं है तभी माया क्या है निश्वा भाषते जा तो माया क्रिया इंद्रजा लवतो ब्रह्मशक्तिर माया सभी को ब्रह्म में जो शक्ति है वो माया ही होना चाहिए क्यों निस्तत्व पे स्त्री प्रदीयमान क्योंकि वो निस्तत्व होकर तत्वरूप न होकर प्रदीप होती है इंद्रजाल इंद्रजाल के समान ब्रह्मशक्तिर माया भवित हर ब्रह्म में जो शक्ति है वो माया ही होनी चाहिए और ये अनुमान है ये अनुमान का प्रयोग ऐसे होता है ब्रह्मशक्ति माया निस्तत्व प्रति प्रदीय मान तत्वरूप न होने पर भी प्रतीत हो रही है इसलिए इंद्र पहले इंद्रजाल के खेल होते थे गांव में इंद्रजाल दिखाने के लिए, लिए ज्यादातर खेल दिखाने के लिए और लोग आते थे वो देखने वाले की आप बात करते हो देखने वाले में अविद्यास भर करके वो खेल दिखाया जाता है अपनी मानसिक शक्ति का चमत्कार दिखाया जाता है तो और चालाकी से दिखाई जाती है सि माया की तरह जींद्रजा की तरह का होता है देखने वाले की देखने की जो शक्ति है एक सिनेमा आया था सिनेमा उसमें है देखने वाले की आंख पर एक चश्मा लगाया जाता था उसको चश्मा मिलता था टिकट के साथ आंख पर लगा दो महाराज एक आगे बंदूप कांतर था मंच पर और मालूम पड़ता था कि ये तुम्हारे ऊपर निशाना लगा रहा है सब लोग कह जाते थे सबकी आंख में ऐसे ही मालूम पड़ता कि ये चश्मे की करामात करामाको जादू माने करामात ही तो होता है ना करामात तो देखने वाले को बेवकूफ बनाकर के जादू का खेल दिखाया जाता है चालाकी से देखने वाली आंख को नजर को बांध दिया जाता है और, है। और अपनी मानसिक शक्ति की प्रबलता से दिखाया जाता है एक उपन्यास रहे हिंदी में वो भी हमारा दर्शन कर पड़ा हुआ है भगवती प्रसाद वर्मा का लिखा हुआ चित्ररेखा उसका था उसमें एक कुमार स्वामी थे बड़े भारी धूबी थे लोगों से कहते आओ हम तुमको ईश्वर का दर्शन कराते हैं चाणक्य को उस पर विश्वास हिंदू दिखाता है तो ईश्वर कैसे आंग का नशा पिला दिया और आदमी को कुछ न कुछ फालू करने लगा तो वो वो यथार्थ का दर्शन के लिए हुआ जिसको हम बना के दिखा सकते हैं वो ईश्वर कैसे वो ईश्वर नहीं है अब उसने एक देशिया का प्रयोग सभा हाँ जुड़ी और कुमारक स्वामी आए और सबके बीच में एक आस की लाश पैदा हुई जैसे हम लोग समुद्र के किनारे चलते हैं ना सवेरे रात तक तो सूर्य की रोशनी बड़ी लंबी लाश की तरह दिखाई पड़ती है समुद्र के ऊपर वो एक बेस्ट भारी प्रकाशमान लाश पैदा हुई इस सभा में कुमारथ स्वामी ने कहा कि ये ईश्वर है वो गृह आवश्यक से खड़ी हो गए नहीं ये ऋष्व नहीं है ये तुम्हारी डराम ये तुम्हारा जादू है और सिद्ध हो गया और किए आपका मन जो बना लेता है आपका मन जो बिगाड़ देता है जिसको कर तुम अतर तुम अन्नथा कर तुम समर्थ है आपका मन बना ले बिगाड़ दे बदल दे, दे।, दे, दे। कर तुम माने बना दे अकर तुम माने बिगाड़ दे न बना दे अन्यथा कर तुम बदल दे जिस चीज को आज तुमने एक कोविड को माना कल तो नहीं मारा एक सज्जन थे वो सैल्य मूर्ति पूजा करते थे तो फिर आर्थिक समाज में मूर्ति गुप्त कहिए फिर लोगों ने उनकी अटकल बदली समझाया और तो फिर दूसरी मूर्ति मिलाया गया और बरा मुसलमान हुए तो मूर्ति तोड़ दी हिंदू हुए तो मूर्ति कूद ली जिसको मानने न मानने में हम स्वतंत्र हैं मार्ग न माने बतल महाराज राम की पूजा करते थे शिव जी करने लगे शिव जी करते और राम भी करने लगे तो जिसको करतोम अकर्तोम अन्यथा करतोम सामर्थ्य हमारा मन धारण करता है ये व्याकरण के अनुसार तत्व शब्द की विस्पत्ति है त्य सच्च तच पानी वे पानी माने वेद तेजा तत्वा तेजा भाव तत्वा उनमें जो भावात्म एक सत्ता है उसका नाम है तत्व तो परिभाषा क्या है अनापिता कारत्व तत्वत्व तो आकार का आरोप मत करो आकार माने सटल सूरत लंबाई दोहराई त्रिकोण चतुष्कोण ये आकार होता है त्रिकोण चतुष्कोण गो हक्त ये होता है आकार तो किसी भी वस्तु में आकार का आरोप मत करो आकार के आरोप से रहित तत्व तो होता है जैसे आप देखो सोना है आपके पास वो कंगन के रूप में है कि हार के रूप में है कि कुंडल के रूप में है कुछ मत बनाओ सोना रहना तो सिल्ली के रूप में है वो भी कुछ ना कुछ सोना ही है ना वो भी आता है ऐसा चूरे के रूप में है चूरा वो भी आकारें जो चूरा भी आकारे ऐसा पिघला जो उनको कुछ ग्रव के रूप में है पिघला वो भी आकार है अब वो सोना तुम बताओ जिसमें आकार ना हो आकार माने लंबाई चौड़ाई सकल सूरज ये न हो आकार माने नाम भी होता है संस्कृत आकार माने चतुष्कोण त्रिकोण आदि आकार भी होता है और आकार माने संस्कृत में नाम भी होता है आकार आकारयती माम आकारयती मुझे बुला रहा है आकारण कर रहा है पुकार रहा है अच्छा जी अब आप जरा सोने को ढूंढो तो जिसमें आकार नहीं वो सोना इंद्रिय से कभी देखा नहीं जाएगा हैं? और मन से सिर्फ उसकी कल्पना ही की जा सकती है उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता तो जो सच्चा सोना है वो आत्मा से भिन्न कभी सीख नहीं सकता सोने का सच्चा रूप अपना आत्मा है स्वर्ण की स्वर्ण के आकार की कल्पना और कल्पना की निवृत्ति जिस तत्व तो में फांसती है वो अपना आत्मा सोना है निराकार होने पर सब आत्म रूपी होता है अलग होता है तो कल्पित होता है और साक्ष होता है तब अपना आत्मा होता है ये सब चीज की बात है माटी की पानी की आग की हवा की आसमान की जीव की ईश्वर की अपने से अलग है तो उसका आकार कल्पित है इंद्रियों से दिखता है तो उसका आकार भौतिक है ये मशीनों से देखना हमारे विचार पद्धति में नहीं है बोला क्यों नहीं है कि किसी भी मशीन के द्वारा को दिखेगा वो हमारी इंद्रियों से ही दिखेगा आप देख लो आवाज कितना भी बना दो आप मशीन से परंतु कान न हो तो वो सुनाई पड़ेगी आप किसी चीज को दस लाख गुना बना दो आंख तो ना हो तो वो मशीन दिखावेगी देखने की शक्ति तो अपने भीतर होगी ना भाई इंद्रिय शक्ति तो अच्छा इंद्रियों से नहीं दिखता है तो मन से कल्पना करो कि ऐसी है तो वो जी वो ईश्वर वो जगत जो इंद्रियों से नहीं दिखता मन से कल्पित होता है कल्पित है तो अकल्पित क्या है कल्पना और कल्पित दोनों का जो अधिष्ठान है प्रकाशक है वो अकल्पित है कल्पना मन में कल्पना है ईश्वर है और मन में जो ईश्वर है वो कल्पित ईश्वर है और जो कल्प्यावच्छिन्न चेतन है जो कल्पनावच्छिन्न चेतन है जो कल्पनावच्छिन्न चेतन है, कल्पनावच्छिन है वही कल्प्यावच्छिन्न चेतन है इसलिए वो तत्व है वो ब्रह्म है वो सत्य है मायात्रे नश्या खादिषु नाम रूपेश्वर एक अन्योन्य ून्य विलक्षण भाति सर्वेशु सत्यम एक ब्रह्मदम्स सर्वाधिष्ठान धर्म तत्सर्व्छति ओ नम शिवाय क्या बोलते हैं कि माया भी सत्य है और ब्रह्म भी सब्य है तो संसारी लोग माया को देखते हैं ब्रह्म को तो नहीं देखते हैं और अनुभवी पुरुष ब्रह्म को देखते हैं माया को देखते हैं तो क्या माया है क्या ब्रह्म है तो जो विविधता है वो माया है वो सब जगह है तो आकाश अलग है वायु अलग है तेज अलग है पानी अलग है मंडी अलग है ये अलगाव जो है ना स्त्री अलग है पुरुष अलग है नाक अलग है कान अलग है आंख अलग है मुंह अलग है हाथ अलग है पांव अलग है ये जो अलग अलग मालूम प्रथा है ये विविध रूप में माया दिख रही है विषय में देखते है ये अंद्रिय है तो माने इंद्रियों के द्वारा अनेकता दिखती है और उसमें ये अच्छी है और ये बुरी है ये इंद्रियों तो नहीं दिखते हो कभी कभी आपको दो चीज पसंद नहीं आती मन में उसके लिए ऐसी अच्छाई निकलती है अरे बाबा एक काला है तो क्या है जिसका चेहरा बढ़िया है तो नहीं बढ़िया है तो क्या शीचक निकली है तो क्या उर्दुरा है तो क्या जिसका देखो सील इसका देखो स्वभाव इसका देखो, देखो व्यवहार इसकी देखो सेवा मन को तो कितनी पसंद आ जाती है तो ये प्रियता और अप्रियता मनुष्य के मन में होती है जिसको जैसा संस्कार है देखो संस्कार बिगड़ता है तो कैसा मालूम पड़ता है और संस्कार अच्छा रहता है तो कैसा मालूम पड़ता है हमारे बाबा ने हमसे कहा ये अंग्रेज लोग जो आते हैं ना अंग्रेज और अंग्रेज दोनों को हम लोगों के समय में तो आते ही है ना बहुत बहुत तो हमारे बाबा ने कहा कि देखो इनको छू नही क्यों तो जैसे कोही तो होते हैं वैसे ही समझा जाएगा ऐसे जैसे कोही होता है और हम बचपन में समझते तो सही नहीं कुछ उन्होंने तो हमारे मन में ऐसा संस्कार डाल दिया सचमुच नहीं छूते थे वो तो हॉलीवुड तो तो तो तो तो तो से एक अभिनेत्री आई थी तो लोग उसका दर्शन करने जाते थे कहते थे बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है तो मैं भी उसको देखने गया देखने गया तो सचमुच बहुत अच्छी लगी और तो हमने उससे पूछा की तुम्हारे साथ पढ़े लिखे लोग थे अंग्रेजी लोग पढ़े लिखे लोग थे हम तुमको छू के देखना चाहते हैं तो तुम्हारे शरीर में क्या दिख सकता है तो उसने अपना हाथ दे दिया तो सचमुच उसका हाथ भी पड़ा सुकुमार खान अब आप ये बताते हैं कि मन में अच्छा ये चीज अच्छी है बुरी है ये प्रिय है अप्रिय है है ना ये हम अपने मन के संस्कारों के अनुसार बना लेते हैं है ना? जैसा संस्कार जिसको डाला गया सब कृत्रिम है बनाओ दी साफ का सब और एकादशी व्रथ है तो क्या रोजा ग्रथ नहीं है क्यों नहीं है वो भी व्रत है।, है मंदिर का ईश्वर तो है तो मस्जिद में जो आला है वो क्या ईश्वर नहीं है वो तो भी ईश्वर आप संध्या बंदन में ऐसे ऐसे जल फेंको और ऐसे, ऐसे है ना ऐसे नाच गाओंगन न्यास करो तो वो बहुत अच्छा है और नमाज पढ़ो तो वो अच्छा नहीं है वो भी अच्छा है नमाज पूजा नहीं है नमाज प्रार्थना नहीं है और वो जिसके मन में जैसा अच्छाई का बुराई का संस्कार जा दिया जाता है उसके अनुसार मन पसंद नापसंद करने लगता है कन्याकुमारी और गौरी शंकर की छोटी तीर्थ यात्रा है तो मक्का मदीना तीर्थ यात्रा नहीं है ये देखो ये ये हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है अपने अपने संस्कार हो संस्कार से युक्त मन जो है वो किसी को पवित्र किसी को अपवित्र किसी को प्रिय किसी को अप्रिय, किसी को अप्रिय किसी बना देना अच्छा और हित हित की कल्पना जो होती है वो विचार की परंपरा से तो होती है उपाधे तो भेद जो है इंद्रियक भेद मानसिक भेद बौद्धिक भेद बुद्धि में भी जो भेद है वो भी संस्कार के कारण है फैसा दिया गया है कुरान के नाम पर भी मरते हैं भेद के नाम पर भी मरते हैं बाइबल के नाम पर भी मरते हैं हदीस के नाम पर भी मरते हैं है ना वृंदावत्ता के नाम पर भी मरते हैं जिसके मन में जैसा संस्कार बैठ गया वो उसके लिए मरने को तैयार है अरे मेरे बाप है ना इसी का नाम है देखो ये जो भेद है ये नासवाल है कभी रहता है और कभी नहीं रहता है कभी मालूम पड़ता है कभी नहीं मालूम पड़ता है ये भेद नश्वर है ये जितना भेद है ये माया का भेद है ब्रह्म का भेद नहीं है तो आकाश पानी भी अलग अलग होते हैं और स्त्री पुरुष भी अलग अलग होते हैं क्या देश में क्या अदगाव है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा नया पहाड़ आ गया कौन सी नदी आ गई मन की कल्पना ही तो है यहां से पैदल जा सकते हैं कहां तक बताओ आप बार। और तो तक जा सकते हैं पैदल हे भगवान हे ये सब भेद जो है ये मन कल्पित है इसमें माया है भेद में माया है भेद में माया है और जो सपमें हैदन सात इदम सात इधम सात वो ब्रह्म है माया अन्योन्य विलक्षण होती है नाम अलग अलग रूप अलग अलग इसका नाम माया है अनेकता माया है एक दूसरे से अलग अलग मालूम पढ़ना ये भी माया है बात सर्वेश सत्य स्व जो सत सत घाटा सन पता सन घाट सब सत है माने एक ऐसी चीज है जो काल के बदलने से बदलती नहीं स्थान के बदलने से बदलती नहीं आकार के बदलने से बदलती नहीं एक ऐसी चीज है वो ब्रह्म की सत्यता है और जो बदलना बदलने वाला है वो माया है गर्बाधिष्ठान स्थान स्वास्थ्य तत्सर्व अनुगच्छति तत् सर्वत्र अनुगछती ये अधिष्ठान का धर्म है उसको दंडा समझो माला समझो साफ समझो दरार समझो है ना पर रस्सी तो एक है और रस्सी की लंबाई से ही माला लंबी मालूम पड़ती है साफ लंबा मालूम पड़ता है वो अधिष्ठान की एकता है तत् सर्वत्र अनुगछती स्वर्प धारा माला दंडमाला रज्ज्वा परिकल्पिता एक रज्जुगम दैर्घ्यम सर्वा स्वर्गद साप है धारा है गंगा है माला है ये सब रज्जू में कल्पित हैं परंतु रज्जू की जब जंबाई है वो सब में एक तरीकी है और उनका नाम भूत अलग अलग है गुणधर्म अलग अलग है दिव्यादेश सत्य ब्रह्मणी कलिता सर्वे स्वुगतम ब्रह्म सत्य सुन आकाश से लेकर के और शरीर पर जन्म दे कर ये क्या है ये सत्य ब्रह्म में कल्पना है ये मैं ये तू ये तेरा तेरा ये गोल ये लंबा खिड़की है ना लंबी लंबी ट्रेन में से बाहर का आसमान भी लंबा लंबा दिखाई और वो गोल खिड़की है उसमें तो से गोल दिखाई पड़ता है आकाश गोल है कि लंबा है ना गोल है ना लंबा है दोनों लिए खिड़की की उपाधि से ऐसा मानूस पड़ता है तो हमारे शरीर में भी जो चरोखे बने है न, कर, हैं ना जरोखे घर में बैठ हम झांकते हैं ये बुद्धि महारानी ये बुद्धि महारानी जिस सिंहासन पर बैठ करके जैसा चश्मा लगा करके जिस जरोखे से हाँकती हैं वैसा दिखाई पड़ता है सर्वेश्वन अनुगतम ब्रह्म ब्रह्म सब्ज एक है सूर्य दिन और रात का फेस कभी देखा है आप सूर्य करके बताइए इतनी देर दिन होता है और इतनी देर रात होती है ये बात सूर्य को मालूम है क्या संकल्प विचार जुमाने कर्णा विवाह ने विचार करके देखो सूर्य में न दिन है रात है ऐसे ये जो आत्मा प्रकाश है प्रकाशक स्वरूप आत्मा है इसमें अविद्या है न इसमें अविद्या है न इसमें हकत है न इसमें जड़ है न इसमें दुख है ये सारी की सारी कल्पना पैदा तो हुई हमारे चश्मे से और उसको हम लगे। मानने लगे, चश्मे की विशेषता को बस्तु की विशेषता मानने लग गए जीभ की विशेषता को तो स्वाद की विशेषता मानने लगे हैं तो ये संसार में विषयों का देखना उनमें प्रिय अप्रिय का भेद होना उनमें हेयोपादेय का भेद होना उनका नाचवान होना बदलना उनका कभी भाषना कभी न भातना ये सब माया और जो इन सब परिस्थितियों को देख रहा है बदलती हुई को वो माया का प्रकाशक माया का अधिष्ठान दोनों माया का अधिष्ठान होने से ब्रह्म है और प्रकाशक होने से दृष्टा है जब तक आप अलग से ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं समझ लोगे कि क्या होता है और अलग से दृष्टा शब्द का अर्थ नहीं समझ लोगे, तत् को नहीं समझोगे और स्वम को नहीं समझोगे तत् तो और स्वयं की एकता को भी नहीं समझ सकते इसलिए सत्वमती महावाक्य का अर्थ और वो भी जिस अर्थ में पुराने जमाने में बोला गया है उस अर्थ में समझना अपने आप किताब साथ के और उसके बारे में कल्पना कर लेना नहीं वक्ता ने उपनिषद ने अपौरुषेय वाणी ने जिस अर्थ में उस वाक्य का प्रयोग किया है उस अर्थ में जब समझ लोगे तुम्हारे लिए कहीं दुख सुख का पेश नहीं रहेगा और राग द्वेष नहीं होगा शत्रु मित्र नहीं होगा यही तो संसार तो है जिसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए हम मरने के बाद तुमको तो क्या मिल मिलेगा इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दे हैं कोई वादा नहीं करते हैं मरने के बाद क्या मिलेगा इस समय जो है उसको तुम पहचानो, दो पहचान घर से तो मिल जाएगा और ये गुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन नहीं है ये मरने के बाद मिलने वाला पुण्य का फल नहीं है और ये जोक के बाद लगने वाली समाधि नहीं है ये तो बिल्कुल हाजरा हजूर निकट दूर। सर्वत्र भरपूर अभी अभी बिल्कुल यही है यही है अभी है